अध्यात्म उपासने गुणो विदीय उसकी अध्यात्म उपासना के विषय में अब गुण का विधान किया जाता है अध्यात्म उपासने गुणो पास उतोपासना स्वरूप में ब्रह्म शब्द से पहले तद्वन शब्दों निवेश भाव तद तद्वनम तदे तद्रह वह जो ब्रह्म है वो तो कैसे क्या नाम वाला है वो तदव छ जो है यानी कि तस्य है ब्रह्म का कोई जंगल होगा भ्रम का भी कोई जंगल होगा ऐसा अर्थ नहीं करना है ये तत् नहीं है किंतु यहां तच्छा तद इति छि तदवन तद्वन कर्मदारे सूचे तचैत्यादी न तत्क्षा तत्व परोक्षा है वो तत्क्षम ब्रह्मा वह जो ब्रह्म है वह संभजनीय परोक्ष यह है यद्यपि वो साक्षात परोक्ष है लेकिन अज्ञान के वजह से वो परोक्ष जैसा हो गया नहीं। और वह समय सभी को परोक्ष जैसा है इसे वह जो परोक्ष ब्रह्म है है वह संभजनीय संभजने संभजनार्थ टिप्पणी प्रसिद्ध वनम नगरी वनम वनम पांच नंबर अरण्यम कहीं जंगल करके प्रसिद्ध है ना वो नहीं ग्रहण करना जो प्रसिद्ध है वन शब्द का जंगल वो यहाँ नहीं ग्रहण करना ऐसा विचार यहाँ ने वह जो परोक्ष परोक्षा अज्ञान वशात माना जाता है इसलिए तत्व तत्व परोक्ष है कम तो अपरोत्वीत तो होने वाला जो ब्रह्म है वही संभजनीय है वनते है तत्कर्मणा तस्मात तद नाम हैं तो संभजन किसका संभजन करोगे तो संभजन का कर्म भजन का जो विषय क्या होगा ब्रह्म किसका भजन करना है जब भजन का कर्म है भजन का विषय जिसका हम भजन करेंगे वो कर्म कोटि में आ गया जाना ज्ञान है किसका ज्ञान हुआ घट का ज्ञान हुआ तो घट क्या होगा उस ज्ञान का है कर्म विषय है या नहीं तो कर्म संज्ञा होगा द्वितिया होगी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय होती दृश्य यहां पर भी कहा वनते तत्कर्मण वन धातु जो है वह ब्रह्म कर्मक है तस्माद इसीलिए उस ब्रह्म के नाम रख दिया गया तद्वनम ना तदवन ना जिस वन का कर्म तत्शब्द है उसी वन से तद्वन शब्द बनता है वन धातु का जो कर्म क्या है तब वाच्य ब्रम हद परोक्षार्थ में है यहां इसमें मंत्र में जो तद्वनम तद तद है ना तद किस प्रकार को प्रकट कर रहा है परोक्षता को प्रकट करता है और उसका नाम क्या है तदवन तद्वनम का विक्र वाक्य कर क्या तत्व चेती तत् परोक्ष वनम संभनीयम वह जो परोक्ष रूप में सामान्य रूप जाना जाता है उसको वही भजन करने योग्य से समझो इसलिए वन धातु का वह जो परोक्ष ब्रह्म में कर्म हो गया अतएव कह दिया उसका नाम तदवन रख दिया ब्रह्मणो गौणम ही इधम नाम ये जो नाम है वो ब्रह्म का गौण नाम जो मुख्य नाम तो ब्रह्म नहीं है जब नाम रखा जा, कुछ कुछ जा रहा है कुछ न कुछ गुण विशेष बोले करके के कहा जा रहा है हो गया संभनीयत्व तो उसके गुण है ना उस गुण को लेकर के नाम रख दिया तीलिए कौन हो गया नाम तस्मा अने गुणे न तो इसीलिए अनुणे न परोक्षनीयत्व रूपेण टिप्पण कार सा कहते का मतलब हैं तो, नाम क्या हो गया तत्व एक गुण एक नाम वाला ऐसा युष भ्रम की उपासना करनी चाहिए साया कश्यक्तम तो एवं यथोक् ना, तदरमित्ते नामना च अभिदेयं वेदा उपास्ते और वह को जो कोई भी पुरुष वा जो कहा, एव गुणे ना, कहा जो गुण है। तो इस गुण के द्वारा और तदनम इस नाम के द्वारा जो इस ब्रह्म का गौण अभिधेय भूता है अभिधेव ब्रह्म नाम न ना उस नाम के द्वारा अभिधेय भूता ब्रम है आदेव... नाम क्या हो गया अभिधान और अब देख कौन है ब्रह्म नाम है तद्वन उसके हो गया ब्रह्म ऐसा जानता है मन उपासना करता है परोक्षण तद्वन नामक ब्रह्म है ऐसा जो ब्रह्म वही मैं हूं इस प्रकार जो अंग्रह उपासना करता है तस्फल मुच्चते उसके फल प्राप्ति का किया जा रहा ऐसे उपासना करने वाला साहब लोग भजन करेंगे सब लोग उसके पास आएंगे सर्वाणी भूतानी एनम उपासक अभिसम वांछंती यह अभी सेवन्ते सेवंते स्वर्थ समस्त भूत उस उपासक को चाहने लगते हैं अभि और इस शरीर में रहते वक्त भी उसका सभी लोग अनेक प्रकार से आकर के सेवा करते हैं महाराज अरे तुम कोई थोड़े चाहते हो तो किसी को नहीं चाहते कौन जानते इस बात को आल्हर आदमी कहेगा मेरे को सबसे ज्यादा चाहते मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते छोटे मार्च के बारे में लोग देखते थे जो भी भक्त आवे उनके पास अब वो तो किसी से बोलते ही नहीं थे चुपचाप बैठे रहते। आ रहे हैं लोग जा रहे हैं बैठ रहे हैं, जा रहे हैं और लोग क्या सोचे मारे जी तो हमको देख रहे थे हम कोई चाहते हैं। हम बड़ी कृपा कर रहे थे दे? वो तो किसी को नहीं देखते हमेशा खड़ा कर बैठे रहते चुप बैठ आ रहे जा रहे लोग लो क्या सोचते हैं सब ये ही बात बता रहे हमको सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम करते।, करते बड़ी दया करते बड़ी कृपा करते उनकी कृपा दृष्टि पर बनी रहती है ठीक है अब उनसे पूछो तो कहे संसार ऐसा ही, संसार ऐसे ही है संसार ऐसी मूर्ख है कुछ भी सोचते रहते हैं, उनकी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे बहुत न हम किसी पर कृपा करते है न किसी को हम छाप देते हैं हमारे से कोई लिंद ही नहीं किसी को अपने अपनी भावनाएं लोगी जो जैसा सोचे। इस तरह सभी लोग चाहते हो हमारे हमारे हमारे सब यही समझते और सब उनकी सेवा भी करते सब लोग सेवा में लगे रहेंगे दे सेवन सेवन्ते, स्म इत्यर्थ यथा गुणोपासना फल हम क्योंकि जिस गुण की उपासना में लेकर उसने किया उपासना जैसा गुण का उपासना करोगे वैसे ही आपको फल भी मिलेगा जो यथाम प्रपत्ति उपनिषो ब्रूही इतुक्ता उपनिषदि आचार्य यद्य सारा उपनिषद कह दिया गया निर्गुण का बता दिया सगुण का बता दिया आख्याय के द्वारा भी समझा दिया उसकी अध्यात्म उपासना भी बता दिया और कुछ बताना नहीं रह गया फिर भी चेढ़ा कह रहा है भगवन मेरे को उपनिषद वो बताइए और बाकी अरे और क्या बाकी रह गया है तुमको बताना भाषकर कहते उगताया मिषदि ये भी उपनिषद क्या है कह दिया गया है फिर भी शिष्य न उगते शिष्य ने कहा उपनिषद बहुत करके तब आचार्य तब आचार्य कहते उगताते उपनिषद अरे तुम्हारे लिए जो कहना था उपनिषद कह दिया है? फिर भी तुम्हें और भी कुछ सुनना चाहते हो तो सुन लो फिर कुछ और बता दूंगा कथित okay. दे तो व्याम उपनिषद आत्म तुम्हारे लिए जो उपनिषद कहना था वह मैंने कह दिया है और अब मेरे को कुछ कहना वास्तव में नहीं है कथिता दे मैंने तो व्याम उपनिषद मैंने आत्पासन केवल उपनिषद नहीं कहा हूं मैं संबंधी उपासना भी कह दिया है। है है फिर भी तुम कुछ चाह रहे हो लग रहा है कि तुमको लग रहा रहा कि तुमको और बताना बाकी रह गया है। तो ब्रह्मणो ब्राह्मण जातेम अब्र वक्षकाल में कहा ना अब्रह्म अब में भूतकाल हो गया अद्यतन भूत अभी कहा तो है नहीं आगे कहेंगे इसलिए भाष्कार करते हैं कर तो क्षाम बना लेना चाहिए अभ्रूम के मंत्र में है ना अधुना ब्राह्मीम बावत्य के तुभ्यम ब्राह्मी की व्याख्या करते हैं ब्राह्मी मे ब्रह्मण संबंध नहीं ब्रह्म के संबंध क्या होगा यहाँ तो या शुद्ध ब्रह्मेंगे इससे क्या ब्रह्म है ब्राह्मण जाति ब्राह्मण जाते है ब्राह्मण जाति के द्वारा अनुष्ठे वो तुमको बताया रहा जा। ब्राह्मण जाति जो ब्रह्म का चिंतन करने वाले लोग ब्रह्म का मनन करने वाले लोग ध्यान करने वाले योगी लोग नित्य ध्यान योगिना तो योगी नित्य ध्यान करते हो ब्रह्म का वह ब्राह्मण जाति वाले वाले वाले जितने लोग जो चिंतन करने वाले। उनके द्वारा विशुद्धि आत्मज्ञान साधन भूताम देखो आनंद साहब कहते हैं ब्राह्मण जाति अनु क्या होता है हाँ, सात नंबर टिप्पणी उसमें भी सप्तिक आधिक ब्राह्मणी न सुखानुष्ठान क्योंकि ब्राह्मण जाति के द्वारा ही क्यों ले रहे हो भाई क्षत्रिय वैश्यूत्र को क्यों छोड़ दिया तो इसीलिए सत्व की अधिकता के कारण से ब्राह्मण जाति वाला ही आगे कहे जाने वाले साधनों को अनायास ही जो है अनुष्ठान कर सकता है और क्षत्रियवैश्य से बस की बात नहीं वो तो खाएगा सुधरेगा कहा होने वाला तपस्या तो नहीं हो सकता क्षत्रिय भी उसके अंदर धैर्य ही नहीं है क्षत्रिय में तो थोड़ी सी बात में गुस्सा हो जाएगा मारपीट करने को तैयार हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा क्या करें उसकी भी बस की बात रही तब करना साधना करना क्षत्रिय और जब वो क्षत्रिय हटपुरो किया तो ब्रह्मा को खुश कर दिए और खुश करने में नशा नहीं निकला क्या लेकिन बाद में उल्टा वर मांगने लग गए कोई हमको नहीं मारना चाहिए देवता भी हमारे नौकर होनी चाहिए उल्टा कुकड़ी है सर कहाँ विवेक रहेगा विवेक नहीं रहता ब्राह्मण जाति ऐसा है, है वह सत्वाधिकलता में सत्व की अधिकता क्या से ब्राह्मण और सत्य कौन हो गया रजप्रधान हो गया तो क्षत्रिय हो गया और रज प्रधान तमह कौन हो गया वैश्विक और तम प्रधान बाकी सब कौन हो जाए शो तो इसीलिए गलत है कि देखो कि सात्व के अधिकता के कारण से यहां ब्राह्मण जाति ही ब्राह्मीम शब्द से क्या लिया ब्राह्मण जाति द्वारा साधनां साधना ब्राह्मी ऐसे कर दिया ब्राह्मण जाते है यम। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति वाचक है ब्रह्मशब्द वेदवाचक है ब्रह्मशब्द वेद ब्रह्म प्रणव का वाचक है ब्रह्मशब्द ब्रह्म का भी निर्गुण निराकार का भी है ब्रह्म अनेक अर्थों में प्रयोग होता है अमर कोशकार ने सीधी किया है अलग लिंग में प्रयोग होता है इसलिए शब्द बना? बना। यम यम इति ब्राह्मी का ब्राह्मण जाते अब्रूम इजो उपन क्या उपनषे वो साधना जो विद्या आत्मा का अनुभूति आत्मज्ञान प्राप्ति आज का साधन भूता नित्य साधन अतः दूसरा अर्थ भी कर दिया वेदा तन्मूलत्वात् त्राह्मीण साधना यह सब साधना वेदों में कही हुई है वेद है मूल जिनका ऐसी साधना में तुमको बताने जा रहा हूं कि अर्थे लोग ब्राह्मण जाति को हटा दो झिझी क्यों राग देश करना लोग कहें क्षत्रिय वैश्य देखो वेद में उपनिषदों में भी ब्राह्मण तैयार पक्ष लिया जाता है क्षत्रिय क्षत्र को छोड़ देते हैं इसलिए दया कर दे छोड़ो। वो करें न करें उनकी बस की बात हो या न हो बात अलग है इसलिए झंझट कर उनके निपटा के ब्राह्मण वेद वेद में कहा हुआ साधना मित्र तुमको बताने जा रहा है विशिष्ट को बताने वक्षति बक्षा महा कहने के बाद कहते भाजगा वक्षति ही क्योंकि आगे ही कहने वाले हैं पहले तो कहें है ही नहीं तो कैसे मूम को वे, जैसे सुना वैसा कैसे लिया जाएगा वहां तो लकार व्यार्थ व्यत्यय करना पड़ेगा बौलम छता है ना कहीं सुख का व्यक्तय हो जाता है कहीं लकार का व्यक्तित होता है कहीं पुरुष का व्यक्त होता है कहीं वचन व्यक्तय हो जाता है, है, है। यहाँ पर क्या करना है हमें जो था वह लंग लकार तो उसको हटा करके क्या करना है भविष्य तर्क में ले जाना पड़ेगा वक्षति दृत लकार बना लेना उसको लंग को ड्रृत बनाकर ब्रामी ब्रामी जड़ी है कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकरण है तो ब्राह्मी से झड़ी आते है हैं आयुर्वेद वाले बंद करें तो ब्राह्मिक झड़ी होती है तो बुद्धि के लिए काम आता ब्राह्मी नोकता जब ब्रह्म ब्रह्मी जो साधना है वह साधना अभी तक नहीं कही गई है ब्राह्मण के विद्या, तो की बिल्कुल आपने नहीं कहा है वो मैं सुनना चाहता हूं ये शिष्य का अभिप्राय था उस अभिप्राय को जान करके गुरु भी कहते भाई हाँ मैं तुम्हें कहूंगा उगता तो आत्मोपनिषद आपने आत्मसंबंधी तो उपनिषद को तो कह दिया ब्राह्मण जाति आदि के द्वारा अनुता जो शब्द साधना है वो नहीं कहा है साध्य विद्या साध्य विद्या विद्यार्था कहने का मतलब साध्य साध्यभूता जो विद्या है वो तो आपने कह दिया लेकिन उसको पाने का साधन भूत विद्या है ना वो आपने अभी तक नहीं बताया है तस्मात न भूत अभिप्राय प्रेम शब्दा इसलिए अब्रूमा जो शब्द है वेद में वो भूतकाल अभिप्राय को बता नहीं रहा है भविष्य काल का ही प्रयोग में प्रयोग कर दिया गया है अब्रूमा तो वही कौन से है वो तो बता रहे तस्य ही मैंने तस् वक्षण यहा उपनिषद वह वक्ष जो उपनिषद है उसके संबंधी में कहा जाता है क्या क्या है वो तपो ब्रह्मचर्यादी तपा क्या है? ब्रह्मचरिया तप प्रभृति अतिरिक्त उपनषद यागे कहे जाने वाला तप प्रभृतिपशमन कर्म अग्निहोत्रादी प्रतिष्ठा ले लेना कर्म शब्द से राज्यम ये सारी चीजें क्या है प्रतिष्ठा है आश्रय, पैर के समान पार है उस वेद का, जिसके आधार पर चल पाता, टिकता, ये सत्सो ब्राह्म्य प्रतिष्ठा कि इनके होने पर ही ब्राह्म्य उपनिषद प्रतिष्ठित हो पाती है नहीं तो नहीं होती वेदा क्या लेना वेद कितने हैं? चार अंगानी थे सर्वानी और उसे सारे अंगों को भी लिया जा सकता है प्रतिष्ठा इतने वर्त है प्रतिष्ठा को यहां भी जोड़ देंगे ये भी सब उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्माश्रया विद्या ब्रह्म ही ब्रह्माश्रित ही है विद्या ब्रह्माश्रया विद्या तपादि वेदांगानी अंगानी यहा तपादि और वेदांग भी है अंग जिसका ऐसा समाज कर दिया। और चार अतर अंगानी यस्य आय सपौरी सामचार अदी अंगा येद्या यहां तो वेदग्रहणे अंगूता यख्येय वेदग्रहणको वेदापेट तपादी अंगा यहाँ शनकर्गे तपदी वेदांगा अंगा विद्या वेदु साधया अंगानी यस्या, ही होना चाहिए था टिप्पण कर, कर मेरे दृष्टिकोण से इतना ही होना चाहिए बाद में घुसा दिया लगता है पहला पक्ष से बोल दिए फिर दूसरे पक्ष उठा रही यदि मान ले आनंद आनंद कार नहीं लिख दिया तो तब क्या व्याख्या करेंगे आप तब कहते हैं यथाश्रे तो वेद ग्रहण और जैसा सुना है वैसे मान करके चलते हैं और वे श्रद्धि गृहत है तो अंगभूता तपीनी अंगा येद का अंगूत वेद का अंगूत अंग वेदांग अंग तपादी ऐसा वेदांगदांगा तपादी अंगा यग्रहद का अंगणे तपादी वेहे अंगतिष्ठा ऐसी ब्राह्मी साधना सत्या अब सत्यम की बात क्या कर सत्य क्या चीज है यथाभूत वचना जैसा देखा सुना समझा वैसा बोल देने का नाम सत्य लेकिन बोलते ध्यान रखना पड़ता है अ पीड़ा करम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए ऐसे बोलना पड़ता है ये बड़ा झंडेट वाला है ना ऐसे तो कैसे बोलेंगे कुछ झूठ बोले भी ना पूरा सच बोले तो पूरा लगेगा आदमी को और किसे को अरे आप पशु है बुरा तो लगेगा सत्य बोल रहे हो जैसा देख रहे हो वैसा बोल रहे हो तुम तो गला हार मित्रा भय और युक्त हो किसी तुम पशु हो किसी को बोल नहीं सकते जगह तुम तो अज्ञानी हो मूर्ख हो नाराज हो जाएंगे हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं हम सब वेदांत को जानते हैं आप क्या समझ रहे हो हम कुछ वेदन नहीं जानते हम सब जानते अजान कुछ नहीं तो फंसे पड़े हैं किसी को उठ नहीं पा रहे हैं कोई आज समझ भी नहीं पा रहे दिमाग में नहीं गुजर रही है मान नहीं पा रहे और दुराग्रह के मैं ब्रह्म मैं सब जानता हूँ कुछ जाने की जरूरत है। कठिन काम है ना लेकिन आसान थोड़ी है वेदांत लोग कर रहे हैं साल से बीस बीस साल से पचास साल से पढ़ रहे हैं लोग लगे हुए पढ़ा भी रहे सब कुछ है फिर भी अभी उनको ही क्लियर नहीं माइट साफ साफ नहीं है साफ होता तो विरक्त होते सही सही में। जब तक वेदांत साफ नहीं होता तब तक, तक वैराग्य भी ठिक रही टिकती है वैराग्य से पहले आता है आदमी तो आता तो है विवेक वैराग शांति संपन्न के वेदान सुनने आया अवेदान सुनने के बाद विवेक वैराग्य खत्म हो गया पूरा सरक्त हो जाता है भोगी हो जाता है अनेक लोग लालच इच्छाएं दुनिया भर लिए वो बैठा हुआ रहता है क्या ये दुनिया में से कहा गया विवेक वेरा जो शुरू में था वो श्रद्धा कहाँ गई सब गया इसका मतलब उसने वेदांत को समझा ही नहीं यदि वेदांत समझा होता वो और वैराग्य बढ़ता और मजबूत होता विवेक और बढ़ जाता जगत मिथ्या दृश्य होता भले जो आया था किंच सत्य था भी मान लो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए उल्टा और भयंकर सत्यता बढ़ रही है उसमें तो कैसे मानेंगे आप अरे ऐसे तो सीधे कह दो आप अभी ठीक समझे नहीं जाएंगे तो नहीं बेदार जाएं। यथाभूत वचन कहाना सत्य लेकिन आप पीड़ा करम भी हो तो यथावूत कैसे बोलूंगा परस विरोध है ये ये मनस्मृतिकार सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना प्रियम सत्यम तो कैसा अप्रिय सत्य तो दुनिया में है ही है प्रिय सत्य क्या होगा आधा झूठ आधा सच बोलना प्रिय प्रिय सत्य सत्य होता है. है ये नहीं वही दुनिया को जिसमें आधा झूठ होगा पूरा सत्य बोलो तो कोई को, को पसंद नहीं है और शास्त्रकार सब यही कहते था और फिर भी पीड़ा करम सत्यम ब्रुआ प्रियम ब्रुया घुसा दिया सत्यम अप्रियम मा जो सत्य अप्रिय हो वो तो बोलना ही नहीं प्रिय सत्य क्या बोलेगी इसे झूठ तो बोलनी पड़ जाती है इसलिए सत्य भी नहीं बोलना प्रिय सत्य तो बोल नहीं सकते आप प्रिय सत्य भी बोल नहीं सकते हैं तो बोलना ही नहीं मौन हो जाना इसे बड़े बड़े संत लोग मौन होते हैं क्यों शास्त्र कहता है अप्रिय सत्य बोलना नहीं असत्य प्रिय बोलने लोगों प्रिय सत्य हो फिर तो झूठ बोलना पड़ता है दोस्तों में कुछ कुछ पुलिस आया पूछा उस दिन लड़ाई झगड़ा हुई आप उसको पहचानते दे और क्या कहू पहचानता कहूंगा तो फंसा तो कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और नहीं पहचानता कहू तो झूठ गंगा में ऐसा हमने हमने सोचा सत्यम्रिया प्रियम सबका प्रिय क्या होगा यही बोलना हम नहीं पहचानते सब प्रिय सत्य ना सत्यम ब्रिया प्रियम प्रतिजी में वो खुश होंगे सब हाँ स्वामी जी ठीक बोला कि हम नहीं पहचानते किसी को सब खुश है ना अब भले उस झूठ है अब क्या कर वही सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात वाली बात हमने कहा ठीक है पुलिस को कहा हम किसी को नहीं पहचानते हम तो दो तो तो तो साल हो गए गाँव में आके मैं किसी को जानता ही नहीं मैं बाहर निकलता ही नहीं मैं किसको जानता किसी को नहीं कोई आया हमें कुछ नहीं कहा बुढ़े को भी खुश हुआ तो बुढ़े ने सोचा हाँ समझ हमने फोन किया था तो अपने खुश रहो वो भी अपने खुश रहेंगे तो नाम नहीं, नहीं लिया सबका काम हो गया म्रिया, म्रिया, आदा इसमें <laughs> कह दिया किंचित और, और पीड़ा था इसे पीड़ा कर ना हो। इसे कुछ झूठी बोलना पड़ा असत्यं मिथुन कृत्य ऐसा हो गया कुछ सत्य कुछ अंत करके बोलना पड़ेगा सारा संसार ये है इसे कहते हैं कि वे निवास आयतना मन निवास अवस्था पुरुषों में में, ही में सारा चीज कहा गया है है है उसके हृदय समान होता उसे प्रतिष्ठित हो जाता प्रतिष्ठा उपनिषद सायतनाथवेद अनुर्त मेदा है ना अंग जिष्गा प्रतिष्ठा जिष्गा जो ब्राह्मी ब्राह्मण जातिर अनुष्ठे साषद सायतना सत्य सहित आत्मज्ञान के हेतु साधन वस्तु है एवं यथावत यो वेदा इसको यथावत जो जानता है जानता है जानने से क्या होगा तब करना चाहिए जान जा तब करता नहीं तो भाजा क्या इसे कहते हैं या वेद का अर्थ बदल दो जानता इतना अर्थ नहीं करना अनुवर्तते उसका पीछा करता है मैंने कोई तपस्या का पीछे पीछे चलना नहीं, नहीं, नहीं, नहीं अनुठती भाषकर और रिस्पेक्ट खुद अनुष्ठान करेगा कोई दूसरा अनुष्ठान कर उसके पीछे घूमने से नहीं होता कुछ खुद अनुष्ठान करना पड़ेगा तब बाजी को तस्तुत फलाम उसके प्रति फल है क्या फल है अपहत्य पापायाम अपय धर्माधर धर्म पुण्य पाप, पाप सब उसका नष्ट हो जाएगा अनंत मैंने अपारे अविद्यमान अंत जिसका अंत होता ही नहीं ऐसा जो लोके स्वर्ग लोक सुख प्राय स्वर्गलोक कहा दियात कहा दिया? अब वो ले सकते आप इसीलिए अनंत विशेषण है ना अनंत विशेषण के वजह से वो तो शी पुण्य मूर्ति लोग अंत वाला है वो अंत वाले को नहीं लेना यहाँ स्वर्गलोक सबसे इसे कहते हैं सुख स्वरूप भूत आनंद रूप है सच्चिदान्त ब्रमणी परे ब्रह्मणि स्पष्ट कर देधुक्कात्मक जो परभ्रम परमात्मा को प्राप्त कर जाता है सर्व महत्तर प्रतिशत सबसे महत्तर है वो महतो महिया उसमें वह साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है वेदांत ब्रह्मा, आत्मा, इति सकल के जो ब्रह्म है वही मेरा अपना आत्मा है मेरा स्वरूप है ऐसे जान करके आत्मत्व अवगम्य आत्मे अनुभूय तदेव ग्रह प्रतिपद उसी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाता है इसका श्रीमद परमश परिवराज का गोविंद भगवत पूज्य शिष्य श्रीमद परमश परिवराज का आचार्य श्रीमद चंद्र भगवत कृतौ तलवकारोपनिषद अपर परिषद भाष्य क्षूद्र गणवाक्य विवरण समाप्त क्षुद्र गणवाक्य आपने देखा 38 जो सूत्र पढ़े आप उसी का नाम क्षुद्र गणवाक्य सूत्र वाक्य को शुद्र गणवाक्य कहते हैं क्षुद्रगण क्यों कह दिया स्वल्प पद समूह थोड़े से पद समूह में सारा रहस्य को छिपा दिया इसे उसका नाम क्षुद्रगण टिप्पण नंबर एक क्षुद्रगणे स्वल्प अक्षर समूह समझना उसको स्वल्प समूह क्या स्वल्प समूह आते का थोड़ा सा थोड़ा नहीं वो स्वल्प अक्षर समूह है ना स्वल्प समूह का समझ लेना स्वल्प अक्षर समूह आत्म के क्षुद्र गणात्म के वाक्योपनिषद समाप्त भवि वाक्यवरण समाप्त उन वाक्यों के विवरण करना यहाँ पूर्णता को प्राप्त कर जाता है इस प्रकार से परिषद यह पदभाष और वाक्यभाष दोनों ही समाप्त हो गया पूर्णता को प्राप्त कर गया ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्य दे पूर्णमादाय पूर्ण शांति शांति शांति ओ सहनावत सहनौलो सह वीर गरवावहस्नावधतमस्ृषाव ओ शांति शांति शांति मांगा वक्चु श्रोत्रमथो सर्वं चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद मह ब्रह्म निराकुिया मह्म निराको निराकरण निराकरण में अस्त तदात्मन निरजयोपनिषत्सुर मे मय सत संतो, ओम ेमी सत ओ शांक शराचार्य केशव बालायण सूत्र भाषो वंदे भगवरात्मे मूर्ति विभागि व्यामद्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओ शाँ शे शांति